छोटी लाल ट्रेन डफी छोटी लाल ट्रेन का ड्राइवर था और जैक उसका गार्ड था दोनों गार्ड की वैन में बैठकर चाय पी रहे थे जब एक बड़ी लॉरी रेलवे साइडिंग के पास से गुजरी क्या तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है दोस्त लॉरी का ड्राइवर डफी पर चिल्लाया मुझे उसमें कोई ताज्जुब नहीं है तुम्हारी ट्रेन अब पुरानी और खटारा हो गई है और अब वो किसी काम की नहीं रही है उसे या तो किसी संग्रहालय में रख दो या फिर कचरे के ढेर में जाकर फेंक दो डफी को निश्चित तौर पर छोटी लाल ट्रेन बूढ़ी और बेकार नहीं लगी तभी डफी और जैक के पास अचानक तीन मेहमान आए सर्दियों में बिकने वाला मेरा फर्नीचर बंदरगाह पर अभी भी अटका है कंक्रीट मिक्सर के लिए खदान से बजरी चाहिए सीमेंट कारखाने के फोरमैन ने कहा मुझे जंगल से पेड़ों के तने ढोकर लाने की सख्त जरूरत है आराम मशीन के मालिक ने कहा हमेशा की तरह सड़कों के जरिए माल ढोने वाले ट्रकों का क्या हुआ डफी ने अपने आगंतुकों से पूछा भयानक ट्रैफिक जाम है उन्होंने कहा सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा है ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही है हम सोच रहे थे वहां अभी भी मौजूद है हम आपकी जरूर मदद करेंगे डफी ने वादा किया साथ में तेल का डिब्बा ले जाना मत भूलना जैक छोटी लाल ट्रेन फुल स्पीड से अपनी मंजिल की ओर चली झुक छुक छुप छुप मैं देख सकता हूं कि ट्रैफिक जैम के कारण उन्हें ट्रक क्यों नहीं मिले डफी ने गार्ड की वैन में खड़े जैक से चिल्लाते हुए कहा जब छोटी लाल ट्रेन बंदरगाह पर पहुंची तो डफी और जैक जैक ने पुरानी रेलवे साइडिंग पर गौर से एक नजर डाली पुरानी रेल राइन रेल राइन कहा पुरानी रेल लाइन वहां है जैक चिल्लाया वहां बहुत सारी वैगने भी खड़ी है डफी ने कई वैगनों को छोटी लाल ट्रेन के पीछे छोड़ा पुरानी रेल लाइन उन्हें बंदरगाह के ठीक सामने एक विशाल क्रेन के नीचे ले गई क्रेन ने जहाजों पर रखे फर्नीचर के कंटेनरों को उठाकर तीन सपाट रेल वैगनों में लोड किया जब सभी वैगन लोड हो गई तब छोटी लाल ट्रेन पुरानी साइडिंग से बाहर निकली और फिर मेन लाइन पर दौड़ने लगी चलो अब खदान की तरफ चलते हैं डफी ने कहा छुप छुप छोटी लाल ट्रेन के पिस्टन गाना गाते हुए आगे बढ़े ट्रेन के जंग लगे पहिये रेल की पटरी पर तेजी से घूमने लगे छुप छुप छुप छुप जब वे खदान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पुरानी रेलवे लाइन लगभग पूरी तरह से धूल की परस से ढंक गई थी देखो यहां बहुत सारी बजरी की पुरानी वैगने भी हैं। जैक ने कहा चलो उन्हें ट्रेन से जोडते हैं एक एक करके खदान के हॉपर ने वैगनों को बजरी से ऊपर तक भरा अब जंगल की ओर लफी ने कहा मुझे उम्मीद है कि हमारी छोटी लाल ट्रेन में इन सभी वैगनों को खींचने की ताकत होगी छुप छुप छुप छुप छोटी लाल ट्रेन के धुएं से सुरंग भर गई वैगनों के जंग खाए पही पटरी पर डरावनी आवाज में चीखने लगे कुछ देर बाद वे जंगल में पहुंचे डफी और जैक ने जल्दी ही वहां की रेल पटरी और कुछ चपटी वैगनों को झाड़ियों में छिपा पाया डफी छोटी लाल ट्रेन को पुरानी पटरी पर ले गया और वहां जाकर उसने चपटी वैगनों को अपने इंजन से जोड़ा जंगल के मजदूरों ने पेड़ों के लंबे लंबे तनों को मशीनों की सहायता से चपट्टी वैगनों पर लोड किया जल्द छोटी लाल ट्रेन अपने वापसी सफर के लिए तैयार थी चलो अब घर के लिए रवाना होते हैं टफी ने कहा छोटी लाल ट्रेन के लगे। उसकी से को, जंगल से पेड़ के तनों को खदान से बजरी और बंदरगाह से फर्नीचर के कंटेनर को लेकर छोटी लाल ट्रेन मुख्य रेल लाइन पर धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी कुछ देर में ट्रेन ने एक लूप तय किया ट्रेन बहुत लंबी होने के कारण जैक गार्ड की वैन इंजन के छोटी लाल, में। में लाल ट्रेन का बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने कहा तुम्हारे बिना हम लोग बुरी तरह से अटक गए डफी और जैक ने वैगन को साफ किया और उसके पहियों में तेल डाला फिर उन्होंने छोटे लाल इंजन पर एक चमकदार लाल पेंट का कोट लगाया अगले काम के लिए अब हम पूरी तरह तैयार हैं, डफी ने गर्व से कहा हमारी छोटी लाल ट्रेन ने आज एक महान काम किया